कि प्रणो ओंकार को धनुष के तुल्य समझे और इस ओंकार की ध्वनि के साथ आत्मा को धनुष में तीर बनाके स्थापित करे और ब्रह्म परमात्मा को अपना लक्ष्य बनावे जैसे तीर चलाने वाला व्यक्ति बड़े एकाग्र मन से प्राण को रोकता हुआ तीर का संधान करता है और तीर निशाने पे जाके लग जाता है ऐसी अभ्यासी व्यक्ति ओंकार का जप करता हुआ अपनी आत्मारूपी तीर को बड़े ध्यान से मन को विषय से हटाता हुआ खींचता हुआ प्रणोद से आत्मा का संबंध जोड़ता हुआ नाम नामी और ब्रह्म परमात्मा में अपने आप को भली भांति लगा देवे ठैम की विधि है विषयों की बताये तस् वाचक प्रणब पतंजलि मुनि बताते हैं परमात्मा का नाम ओम है फिर क्या करे तप तदर्थ भावनम ओम के जप का अर्थ के विचार के साथ में बार बार अभ्यास करें। तीसरा काम परमात्मा को माता पिता गुरु माने और उनके प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए ये जप में परमात्मा के लिए कर रहा हूँ उनको सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं ये सत्य है निश्चित है कि परमात्मा चेतन सर्वव्यापक है तो सबको सुनते हैं वो सबकी सदा सुनते हैं और जिसके जैसी भावना वैसा परिणाम परमात्मा उसके सामने उपस्थित कर देते हैं और वेद में भी ऐसे संकेत दिया है ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र दिया वमो मसी हम लोग क्या करें साय प्रातः की वेला में अपने मन को बाहर से हटा करके ईश्वर के समर्पित हो करके उनका गुणगान करते हुए उनकी सनिधि को प्राप्त किया करें ऐसा अभ्यास करते करते कभी तो दिन आएगा जब हमारा मन पूरा भगवान में लग जाएगा हम समाधिस्ट हो जाएंगे पर इसके लिए अभ्यास तो बरसों तक करना पड़ेगा दीर्घकाल निरंतरता के साथ श्रद्धा के साथ विद्या के साथ तपस्या करते हुए संयम के साथ अभ्यास करते करते एक दिन योग चित्तवृद्धि निरोध ये सिद्ध हो जाएगा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो प्राप्त सत ज्ञान एक दिन हो जाएगा तो अभ्यास निरंतर करते रहना है जितना जितना ज्ञान सुधरेगा उतना उतना अभ्यास हमारा सार्थक होगा फल को देने वाला होगा अतः ज्ञान की पवित्रता मुख्यता को बहुत अधिक बल दिया गया है तो संकल्प पूर्वक कि हम इस पर का ध्यान उपासना करना चाहते हैं उसके लिए अपने मन को अपने अनुकूल बनाते हैं ईश्वर के प्रति संबंधों को जोड़ते हैं वो पिता है माता है गुरु है राजा है उपास्य देव है बंधु है, हमारे सखा है आज से नहीं काल से है वो यदि सुख चाहे नर जीवन का जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर है वो ही स्मरण योग्य सखा और किसी को याद न कर ऐसे मन में संस्कार डालते हैं जैसे हमारा अनेक जन्मों से खाने पीने देखने का संस्कार इतना गहरा बना हुआ है उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है वस्तु को देखते ही मन में इच्छा डाग जाती है खाना पीना आरंभ कर देते हैं पहचानते ही हमारा भोजन है गंध है रूप है रस है ऐसे अपनी पहचान करते हैं अपने परमात्मा की पहचान करते हैं तो वो ध्यान में फिर हमको भगवान का भी आनंद रस आता है रसो वैस रसन एव लग्वा आनंदी भवती परमात्मा आनंद का सागर है वो भी अथासागर इसका अंत नहीं है अनंत है उस आनंद को अनुभव करके जीवात्मा भी अपने जीवन में कृत कृतकृत्यता का अनुभव करता है कि हे भगवान तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया वाणी से जाए क्यों कर बताया ऐसी उसको अनुभूति होती है पर भगवान का जो आनंद है वो निराला है रूप से रस से गंध के सुख से निराला है वो नित्य है स्थिर है और आत्मा को हर्षित करने वाला है आयु को बढ़ाने वाला है बुद्धि को बढ़ाने वाला है इंद्रियों पर अधिकार अधिकारसित्व को देने वाला है जबकि संसार का सुख व्यक्ति को विषय भोगी इंद्रियों का दास बना देता है भगवान का सुख को संगठनकारी पवित्र आत्मा धर्मात्मा जीवन योगी ऋषि बना देता है अंतर संसार के सुख और भगवान के सुख में ईश्वर के सुख को पाके व्यक्ति को कुछ खोना नहीं पड़ता है खोने का भय नहीं रहता है और यहाँ तो पकड़ में आता ही नहीं है पकड़ते पकड़ते छूटता जाता है बेचैनी पैदा करता है अतृप्ति देता है असमय मृत्यु को देता है अपने स्वरूप को पहचान करके आत्मा का भोजन ज्ञान है परमानंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंदी आनंद है इन पंक्तियों को जीवन में सफल सार्थक बनाना चाहिए जितना जितना यम नियमों का पालन करते जाएंगे जितना जितना जीवन में तप त्याग संयम बढ़ता जाएगा दूसरे आत्माओं के प्रति आत्मक भाव आता जाएगा सबको सुख देना है किसी को दुख नहीं देना है परिचित हो अपरिचित हो निकट का हो दूर का हो कोई भी हो सब जीवों को सुख की इच्छा है तो के लिए सुख का माध्यम बने किसी भी प्रकार से विद्या से अच्छी बातें सुना करके अच्छा संग दे करके यही आत्मोन्नति का प्रशस्त मार्ग है तभी तो अहिंसा को प्रथम स्थान दिया है किसी को हम दुख दे करके ईश्वर का सानिध्य कदापि नहीं पा सकते सबके प्रति अनभिद्रोह वैभाव का त्याग सबके प्रति प्रेम सबके कल्याण का भाव सर्वे भवंत सुखी न ये ध्यान उपासना के प्रथम प्रसन्न प्रथम सोपान है इन पर दृढ़ बिना आगे कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता तैयारी करते हैं हम चेतन आत्मा हैं स्त्री पुरुष युवा वृद्ध काला बोरा ये तो शरीर का धर्म है आत्मा ऐसा नहीं है हम तो शुद्ध आत्मा हैं चेतन आत्मा है निराकार है निर्विकार है रूप रस गंध इनसे हम पृथक हैं यहां तक कि सुख दुख भी हमारा पूरा स्वरूप नहीं है इच्छा हमारी सुख पाने की है दुख से दूर रहने की है तो ऐसा ही काम करें, जिससे दुख दूर होता जाए और आनंद में हमको स्थान मिलता जाए ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव धर्म है जितना जितना समझा जाएगा जीवन में धर्म आएगा जीवन में धर्म आएगा तो जीवन सवर जाएगा उपासना तो का स्वरूप भी बनता है इस पर के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को उत्तम बनाते जाना परमात्मा दयालु है हमको भी दया करनी है वो अहिंसक है हमें भी अहिंसक बनना है वो सत्यवादी सत्यवाणी सत्यकारी है हमें भी ऐसा ही बनना है वो पुरुषार्थी है हमें भी आलस्य को छोड़ पुरुषार्थी बनना है ईश्वर आकामा है कभी संसार के सुख की कामना नहीं करते हैं तो हम भी संसार के सुख की कामना छोड़ ईश्वर की ही कामना करते हैं वेदा पुरुष महांधम आदित्यवर्ण तमस तमेव तमेविद अतिमृत में नान्य पंथाद अयनाय भगवान ने सिखाया पाठ पढ़ाया है कि मनुष्यो सर्व व्यापक सूर्य के वाति प्रकाशकों के प्रकाशक पुरुष विशेष परमात्मा को जानो पहचानो उनसे मित्रता बनाओ ऐसा करके ऐसे मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा और आगे चल मुक्ति का वरदान मिलेगा तमीव विद्वान नबी भाई मृत्यु उन प्रभु को जानने वाले व्यक्ति लोग पाषक लोग मृत्यु से भी भयभीत नहीं हुआ करते हैं उससे भिन्न अवस्था में सबको भय लगता ही लगता है दुनिया की सारी वस्तुएं धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पद पुत्र परिवार सब कुछ मिलने के बाद भी भय लगा ही रहता है एक वैराग्य में वह भयम पड़ा गया है सच्चा ज्ञान ही वैराग्य ही अभयता को देने वाला है ऐसी मन में कल्पना करते सत्य कल्पना पूरा विश्व और हम सभी जीवात्माएं शरीर के साथ ईश्वर में डूबे हुए हैं जैसे कोई रुई का गोला पानी में भिगो दिया जाए उसके भीतर भी पानी और बाहर भी पानी ऐसे विश्व के अंदर परमात्मा बाहर परमात्मा आनंद से भरपूर परमात्मा जन से भरपूर बसम पात्रता बनाए कहीं कुछ दूर जाना नहीं है प्राप्तव्य प्राप्त ही है व्यापक होने से हमारे अंदर भी आनंद वर्तमान काल में भी भरा हुआ है हम उसमें डूबे हुए हैं बस अनुभव करने की पात्रता भूमि हमारे पास नहीं है उसी को जगाने का नाम साधना है जो कुछ है यथार्थ है उसको वैसा अनुभव कर लेना यही साधना का फल है और मन से निश्चय करते हैं कि परमात्मा दयालु स्वभाव के हैं और हम से अत्यंत परमात्मा प्रीति रखते हैं अपनापन रखते हैं और हमारा सर्वाधिक कल्याण भगवान चाहते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम न्यायकारी बने पुरुषार्थी बने और अपने पिता की संपत्ति का भोग करें पुरुषारत इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है मन चाह सुख उसने पाया जो आलसी बन के पड़ा न रहा हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई क्लेश लगा न रहा जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा ये सत्य है ऐसे विश्वास बनाते हैं कि हम यत्न करेंगे प्रयत्न करेंगे तो दयालु परमात्मा हमको ज्ञान देंगे अपनी शरण प्रदान करेंगे पात्रता हमारी बन जाएगी और हम परमानंद का अनुभव कर सकेंगे इस जन्म में वो अत्युत्तम है ये काम करना है इस जन्म में हो आगे हो इससे बड़ा कोई काम आत्मा के लिए नहीं है तो क्यों उस कार्य को हम विलम्ब करें सुबह से शीघ्र जितना हो सके इस कार्य को शीघ्र करें इसका नाम योग में संवेग है तीव्र का नाम आसन्न कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी सुनता है वो पिता सदा से उसे कहते हैं करुणा निधान सभी परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक हम सब में हमें हुए प्रतीक्षारत है कब जीवात्मा पात्र बने और मैं अपना अनुभव प्रदान करूं ये तदर्थ जीवन को बालक के समान निश्चल अंदर बाहर एक बनाना होता है थोड़ा भी इसमें कमी रह जाए तो परमात्मा अपना प्रेम आशीर्वाद नहीं देते इतनी तैयारी करके अपने मन में ये भक्ति का बीज बोना है जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल आती है। हैिता परमात्मन हमारे माता पिता गुरु हम आपके पुत्र जीवात्मा मंत्रों के पूर्वक आपकी शरण में आना चाहते हैं हम पर कृपा दृष्टि रखो भगवान अब गायत्री मंत्र के द्वारा परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना नेह में उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तु। तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महा अमृता त्र्यंबक ये सुगंधि भाव हाँ ये हैं कि है कि हे परमपिता पिता परमात्मन आप त्र्यंबक हो अर्थात तीन के अंबक रक्षक हो जीवात्मा प्रकृति विकृति के रक्षक हो आपका ज्ञान तीनों कालों में एक समान अखंड बना रहता है आपने सब संसार में तरह तरह के पुष्प बनाए औषधियाँ बनाई हैं सुगंधि पैदा की है और सब शरीरों की पदार्थों की पुष्टि करते हो पालना करते हो ऐसे महान परमात्मा हम की उपासना करना चाहते हैं व्यवहारिक उपासना अज्ञा पालन और शाम उपासना की शारिक उपासना ध्यान काल दोनों मिलकर है पूरा होता है जीवन जीवनचर्या अत्युत्तम सबेरे शाम का ध्यान भी सर्वोत्तम जो ऐसा करते हैं उनको परमात्मा क्या देते हैं जैसे खरबूजा फल पकने पर अपनी डंठल से बिना तोड़े ही टूट जाता है और बड़ा सुगंधित होता है स्वाद बहुत मधुर होता है ऐसे व्यक्ति उपासक का जीवन अंतकाल में मृत्युकाल में खींचतान नहीं करनी पड़ती है सहजभाव से शरीर को छोड़ता है और उसका जीवन इससे पहले बड़ा सदगुणों से सुगंधित होता है भरपूर होता है जिसके पास बैठने सुनने से कुछ सुख शांति मिलती है कई लोगों के जीवन व्यवहार ऐसे तो बचना पड़ता है डर लगता है कुछ गलती कुछ झगड़ा ना करते कुछ ये ना करते ऐसा स्वभाव नहीं हो जीवन हमारा मधुर हो जिसके पास उठे बैठे उसको अच्छा लगे सुख शांति मिले वेद कहते हैं हमारा आना जाना जहाँ आए जाए वातावरण में सुगंधि को बिखेरें जीवन में व्यवहार में मधुरता को उत्पन्न करें परमात्मा मधुर है आनंद स्वरूप है तो उपासक को भी अपने व्यवहार को मधुर सरल सादा जीवन पवित्र जीवन सबका उपकार करने वाला ये परमात्मा की शर्त है मांग है जीवात्मा ऐसा बनो तब मेरा सुख मिलेगा और अगली बात रही कि इस पर के आनंद को हम ऐसे भोगते रहें आनंद को प्राप्त करते रहें मृत्यु से छूट जाए सरलता से और आनंद से सदा युक्त रहें इस जीवन में अगले जीवन में व समाधि में व मुक्ति में ये पास्तक की मांग है भगवान से और मांगने से पहले पुरुषार्थ करते हैं भगवान के सामने पूरा परिश्रम पुरुषार्थ प्रार्थना वाक्य को बोलते हैं जहाँ भगवान से सत्य मांगा है विद्या ज्ञान को मांगा है अमरता मांगी है और तीन दोषों को छोड़ने के लिए भगवान से याचना की है कि हे भगवान मेरे जीवन में व्यवहार में जहाँ भी कहीं झूठ है सत्य है उसको समूल हटा दो और उसको सत्य के पथ का पथिक बना दो अविद्या अधर्म से पार लगाकर के वेद के पत्थर पर ले चलो भगवान हमारा जीवन बेदानुसार हो मृत्यु आत्महनंद से हम झूठ करके अमरता मोक्ष पथ पत्थ के पथिक बने एकदन हम एक बार सुनेंगे फिर अगली बार बोलेंगे जी का कि हे भगवान परम गुरु हमें असत्य से जुड़ा करके सत्य के पथ पर ले चलो अविद्या अंधकार से पृथक करके वेद पथ पर ले चलो हे भगवान मृत्यु से बार बार की मृत्यु और आत्मा की विरुद्ध कर्म आत्मा पाप से पृथक करके मोक्ष पथ पर ले चलो अब तीन व्याहतियों का जप करते हैं ओम भू भु, ओम भुआ ओम स्वाहा परमात्मा हमको जीवन देने वाले हैं जीवन दे रहे हैं और आगे चल के हम जब अच्छे कर्म करते हैं पाप नहीं करते हैं तो भगवान हमको दुख से पार लगाते हैं आगे चल के परमात्मा हमको आनंद भी देते हैं तो पहला तो जीवन देना उनका कर्म है तो दुख से पार वही लगाते हैं और परमानंद वही प्रदान करते हैं तो हमारा कर्तव्य कि हम ऐसे कर्म कभी ना करें जिससे कि परिणाम में दुख मिले इतना हमको अवश्य करना है उन कर्म कभी नहीं करना जिससे कि कल को भगवान हमको दंड रूप में दुख प्रदान करे कार डालते हैं कि परमात्मा प्राणों के प्राण है हम जी रहे हैं कि परमात्मा ने हमको प्राण दिए हुए हैं निरंतर एक एक करके श्वास आता है आना जाना यही तो जीने की विधा का स्वरूप है और परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं जिससे हमको पाप पुण्य की पहचान होती है और हम पाप को छोड़ देते हैं पुण्यकर्म करते हैं यही पाप से बचने की विधा है और आगे परमानंद को मिलता है जो पाप से दूर है अब समय को ध्यान देते हुए आगे संध्या के मंत्रों का प्रयोग करेंगे ओम ओ भूरभुव भर्गो देवस्य देवस्थी धियो यो न ओम आपो सलो दीवीरभि आल्योरभ्रवंवाक् प्राण प्राण चक्षुचु ऊत्रं स्ोत्र ओं कंठि भू पुला शीरसी सर्वत्र तीन बार खूब गहरा श्वास ले और गहरा छोड़ दे अर्थ की भावना को सुनने का प्रयास करेंगे हमने परमात्मा से मेधा बुद्धि की मांग की है जीवन के चार फल धर्म अर्थ काम, मोक्ष हमको सुगमता से मिले एकदत्त परमात्मा हमारे जीवन पथ को प्रशस्त करें हमारे शरीर इंद्रियों में निरोगता हो स्वस्थता हो बल हो और सर्वत्र प्रभु की भावना हो वाणी में भगवान प्राण में भगवान सब जगह परमात्मा ही परमात्मा का बोध हो तो वाणी से सत्य बोला जाएगा प्राणों से संयम होगा पवित्रता सब में हो सिर में पवित्रता आँखों में कंठ में हृदय में पैर में नाभि, सब जगह पवित्रता ही पवित्रता हो ये भावना कि परमात्मा बड़े अंग पुतन में विद्यमान है उन उन रूपों से हमारा पालन कर रहे हैं यही इंद्रियों के निग्रह का प्रकार है उन इंद्रियों में भगवान की महिमा को देखना कार्य प्रणाली को देखना और इंद्रियों को फिर सुपथ पर चलाना ृतच सत्यं चादातपोजात त्र्यत ततः समुद्रर्णव सुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजात विश्वस्य विश्व मिधसोवी सूर्याचंद्रो धाता यथा पूर्वमकृपय दिवच पृथ्वी चांदर चमजो स्वाहा ओनो देवी रवि आपो पीत शयेवन मन में भावना परमात्मा कभी पाप नहीं करते न किसी से पाप करवाते न पाप की प्रेरणा करते स्वयं परमात्मा निष्पात हमको भी पाप से बचाने वाले हैं ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक हैं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर अखंड के भर रहे हैं हम भी उत्साह से उनकी महिमा को पहचाने मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ विश्व का स्वामी परमात्मा निरंतर मेरे साथ हैं इस भावना से वीरता आती है धीरता आती है व्यक्ति उत्साही हो जाता है ओम ओ तो ते अग्निपतिरिताद्यो नमोपति भ्यो नमो रक्षितो नम्यो नम हेभ्यो वस्तु महा ग्रीष्मे न् दक्षिणादिंद्रोधिपतिरशिराजिक्षितापतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योस्म वृष्टम व्रीष्मे महा प्रतीक्षिताम्यो नुदी ची दिपो धिपतिविताशभ तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम तेज्योस्माष्मेद द्रुवादिक ध्रुवा दिग्षुरिपतिविता शब्द तेज्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो वयं वस्तु योषण भोज ऊर्ध् दि बृहस्पतिरधिपति शुत्रो रक्षिता वर्षम शेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमु रक्षितृभ्यो नम विशुभ्यो नमे वस्तु योस्ृष्ट व्यम ग्रीष्मेद ओम तम सत् श्यपुद्र सूर्य ज्योतिम्यंतवेदंत सूर्य चित्र देख चक्षुर्म्रस्त आपरा सूर्य आत्म जगत तस्तुसुर्वित पशेम शरद शीवेम शरद शत शृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतमदीना श्याम शरद शत भूय्स शरदार सपा ओ भूरभुव तत्सुरेण्य फलो देवस्तमी धो यो न प्रसोदया हे ईश्वर दयानिधेपया नोपाकनाकम धर्मात्मो सत्य सिद्धिर्भवी नमः नम शंभवायत मयोभवायत नम शंकर मयस्कर नम शिवायत शिवकलायत शाति शाति कांति परम पिता परमात्मा अनंत गुणकर्म स्वभाव वाले हैं वो अग्नि है इंद्र वरुण सोम विष्णु बृहस्पति इन नामों से हमारी सब ओर से पालना कर रहे हैं हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके उपकारों को बार बार याद करें सबके प्रति भाव को छोड़ करके सबके कल्याण की भावना करें ऐसा करते करते अहिंसा धर्म जागता है तभी हम परमात्मा की विशेष भक्ति आराधना उपस्थान करते हैं जिसके भाव इस प्रकार हैं कि हे भगवान आप जड़ चेतन के स्वामी सूर्य आदि प्रकाशकों के प्रकाशक हो हम श्रद्धावान होकर के आपकी शरण में आए हैं हम सब दिन श्रद्धा विनय पूर्वक आपकी आराधना करें आपको छोड़ अन्य की आराधना भक्ति कभी न करें हे अद्भुत स्वरूप परमात्मन देवों के परम कल्याणकारी इस जीवन को हम भक्तिमय बनाते हुए योग समाधि के बल से आपको सौ साल तक देखें प्राणों को धारण करें आपके वेदवाणी को सुनें औरों को सुनाते रहें कभी हम दीन हीन हो के जीवन न जिए पूरा जीवन हमारा आपके आज के अनुकूल हो हमारी मेधा बुद्धि सदा हमको प्राप्त होती रहे आपके आशीर्वाद से और जीवन के चार फल भी हमें सुगमता से प्राप्त हो हम आपको कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक पूर्वक बारंबार नमन करते हैं कि हे भगवान हमें तीन प्रकार के तापों से छुड़ा करके परमानंद प्रदान करो आप सबके शाश्वत पिता हैं और हम आपके सनातन पुत्र हैं सना पिते वसूनवे अतः पुत्रों का पिता की संपत्ति में अधिकार होता ही होता है हम आपके आनंद के अधिकारी बने भगवान हमें पात्रता के लिए और अधिक योग्यता दो जिससे कि हम सच्चे पात्र बन करके आपका सानिध्य प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाए जो कुछ हमने अच्छा अच्छा कर्तव्य कर्म किया है वो आपको समर्पित है जो कुछ अच्छा नहीं हो पाया मन को कहीं कहीं भटकाए उस दुर के प्रति मन में ग्लानी का भाव ये भगवान हमें दुरित से दूर हटते जाए और जीवन को भद्र बना ले में बना ले में बना लें बारम्बार आपको नमन करते हैं नमन करते हैं अपने हाथों को कोमलता से घर्षण करते हुए